दूसरा प्रश्न आप कहते हैं प्रार्थना मांग नहीं मात्र धन्यवाद देना है अहोभाव प्रकट करना है लेकिन वेद उपनिषि बाइबल कुरान आदि मात्र अन्य धर्म ग्रंथों में सैकड़ों प्रार्थनाएं मांग जैसी मिलती क्या प्रभु से प्रकाश और प्रज्ञा मांगना भी अनुचित है धर्म ग्रंथों में सभी कुछ धर्म नहीं है क्योंकि धर्म ग्रंथ प्रज्ञावान पुरुषों का बोध और अप्रज्ञावान संग्राहकों की अबुद्धि दोनों का जोड़ कृष्ण ने गीता कही एक तो कहने में ही जो भीतर जाना है वो पूरा प्रकट नहीं होता वो बहुत बड़ा है शब्दों से उपनिषद कहते हैं वहां से शब्द भी वापिस लौट आते गिर गिर पड़ते हैं वापिस उतनी उड़ान नहीं भर पाते शब्द शब्द ऐसे हैं जैसे मुर्गी की उड़ान वो कोई दूर सूरज तक नहीं पहुंच पाती ऐसा एक आध देवाल छलांग लगानी हो थोड़ा बहुत उछलना कूदना हो ठीक पंख होने से ये मत समझना कि मुर्गी उड़ सकती है छलांग लगा लेती शब्दों के पंख भी इतने ही समर्थ हैं कि थोड़ी सी छलांग लगा लेते उनकी कोई ज्यादा सामर्थ नहीं तो पहले तो कृष्ण जब कहते हैं तभी उतना नहीं रह जाता जितना वो जानते जो कृष्ण जानते हैं वो कहने में हजार सीढ़ियां नीचे गिर जाता है फिर अर्जुन सुनता है जो अर्जुन सुनता है उतना ही समझ नहीं पाता कान तो सुन लेते हैं जो कहा गया लेकिन कान में थोड़ी समझ है समझ तो मस्तिष्क में फिर अर्जुन उसकी व्याख्या करता है तो जो अर्जुन समझता है वो उतना नहीं है जितना सुना वो सुनने से बहुत कम फिर अर्जुन भी लिखता नहीं संजय तीसरा ही व्यक्ति वो अंधे धत्त राष्ट्र को सुनाता है ये जरा कहानी बहुत अर्थपूर्ण है ये सभी धर्म ग्रंथों का जन्म इसमें छिपा है जानने वाले ने कहा कहने में जानना बहुत छोटा हो गया न जानने वाले ने सुना जितना सुना था समझना उससे बहुत छोटा हो गया फिर किसी तीसरे ने जो ना कहने वाला था ना सुनने वाला था सिर्फ गवाह था उसने इकट्ठा किया उसने जो इकट्ठा किया वो और भी नीचे गिर गए और फिर उसने अंधे धर्तराष्ट्रों को कहा अंधों को जो ना जानने वाले थे ना सुनने वाले थे ना देख सकते थे ऐसा धर्म ग्रंथ नीचे उतरता जाता है फिर धर्तराष्ट्र ने जो समझा तो वही तुम्हारी समझ फिर हजारों साल बीतते और धतराष्ट्र धतराष्ट्रों को सुनाते चले जाते अंधे अंधा ठेलिया फिर अंधे अंधों को मार्गदर्शन देते रहते हैं व्याख्याएं टीकाएं होती रहती अगर कृष्ण लौटाएं तो पहचान भी ना सकेंगे कि ये बातें मैंने ही कही थी असंभव है तो पहली बात धर्म ग्रंथों में सभी कुछ धर्म नहीं है यह अड़चन होती है हमें मानने में लेकिन सच्चाई ऐसी है अड़चन हो न हो कुछ किया नहीं जा सकता अगर वेदों में धर्म खोज ना हो तो एक प्रतिशत भी मिल जाए तो बहुत निन्यानबे प्रतिशत कचरा है होना ही चाहिए क्योंकि वेद सबसे पुरानी किताब है जितनी पुरानी उतनी धूल इकट्ठी हो गई जितनी पुरानी उतने हाथों में सरक गई जितनी पुरानी उतनी गंदी हो गई उतना जुड़ता चला गया जुड़ता चला गया कौन रोकेगा किसको रोकेगा हजारों साल तक वेद तो सिर्फ कंठस्थ थे लिखे नहीं गए थे जब कंठस्थ थे तो बड़ा मजा था कंठकंठ की बात थी अपना अपना जोड़ था इसलिए वेदों की कई प्रतियां हैं कई ढंग है। कुछ सूत्र एक में मिलते कुछ सूत्र दूसरे में मिलते कुछ सूत्र कहीं नहीं मिलते वेद की कई पाठ हर घराने का अपना वेद था उसी तरह तो चतुर्वेदी त्रिवेदी द्विवेदी पैदा हुए जिनको चारों वेद कंठस्थ थे जिनके परिवार में वो चतुर्वेदी जिनके घर में तीन वेद कंठस्थ थे वो त्रिवेदी जिनके घर में दो वेद कंठस्थ थे वो दुवेदी फिर वेद लिखे गए जो चीज कही जाती है उसमें और लिखने में बड़ा फर्क पड़ जाता है मैं तुमसे यहां बोल रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं तो मैं शब्द का भी उपयोग कर रहा हूं मेरे हाथ भी इशारा दे रहे मेरे कंठ कि लय में फर्क पड़ता है अगर किसी शब्द पर मुझे जोर देना है तो मैं और ढंग से कहता हूँ कभी मैं थोड़ा चुप रह जाता हूँ ताकि शून्य भी शब्द के साथ जुड़ जाए सीधा सीधा ना हो तो भी कम से कम शब्द के आसपास हो कभी तुम्हारी तरफ सिर्फ देखता हूँ ताकि जो शब्द से नहीं कहा जा सकता हाथ से इशारा नहीं किया जा सकता उसे आँख से आँख में उड़ेल दिया जाए मेरी पूरी भावभंगी मा मेरा होना सब उसमें समाहित जब तुम इसे लिखोगे तब कोरे शब्द रह जाएंगे उन शब्दों में कोई हाथ हिलकर तुम्हें इशारा ना करेंगे कोई आंखें उन शब्दों से तुम्हें झांकेंगी नहीं उन शब्दों में कोई लयबद्धता ना होगी वो एक से सपाट होंगे कभी स्वर ऊंचा कभी नीचा ना होगा उन शब्दों के बीच शून्य ना होगा वो शब्द बहुत कुछ खो देंगे मुर्दा हो जाएंगे अभी जीवित यही होंगे शब्द लेकिन मुर्दा हो जाएंगे यहां जब तुम मुझे सुनते हो जब यहां तुम मेरे निकट हो तो सुनते वक्त तुम चुप हो गए होते हो जब तुम पढ़ोगे इन्हीं शब्दों को चुप होने की कोई जरूरत ना होगी कारण जब तुम मुझे सुन रहे हो अगर तुम चुप न हुए एक शब्द भी चूक गया तो दोबारा सुनने का कोई उपाय नहीं गया गया तुम्हें तत्पर होना होगा तुम ध्यानस्थ हो जाओगे तुम एक एक शब्द को पकड़ोगे कि कहीं कोई चूक ना जाए क्योंकि एक शब्द चूका तो श्रृंखला बिगड़ जाएगी फिर आगे का तुम ना समझ पाओगे लेकिन किताब पढ़ने में क्या ध्यान देने की ज़रूरत है अगर चूक गया पूरा पन्ना फिर से पढ़ लेंगे पूरी किताब फिर से पढ़ लेंगे इसलिए किताब पढ़ते वक्त कोई भी ध्यानअस्थ नहीं हो पाता होने की जरूरत नहीं जब जरूरत ही नहीं तो कौन परेशान होता है सुनते वक्त ध्यान की एक गरिमा उपलब्ध होती ध्यान का भाव उपलब्ध होता है तो जब सुनी गए कहे गए शब्द लिखे जाते तब और खो जाता है फिर जो लिखते हैं वो अपना जोड़ जाते हैं शायद हित के लिए ही जोड़ते हैं उनको लगता है इससे लाभ होगा कुछ छोड़ देते हैं उनको लगता है इससे हानि होगी शुभेक्षा से ही करते हैं जब भारत आजाद होने के करीब हुआ तो गांधी ने एक लेख लिखा कि खजुराहो कोणार्क और पुरी के मंदिरों को मिट्टी से ढांक के दबा देना चाहिए क्योंकि इनमें अश्लील प्रतिमाएं ये गांधी के मन में विचार तो बहुत पुराना था 1920 से उनके मन में यह ख्याल था कि जब शक्ति हाथ में आए तो यह होना चाहिए सुपेक्षा से यद्यपि सुपेक्षा अज्ञानपूर्ण है क्योंकि जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनाए थे उन्होंने किसी विज्ञान को मंदिर के पत्थरों में खोदा है पूरा तंत्र खोदा है असलील नहीं है वे मंदिर असलील तुम्हें दिखते होंगे क्योंकि तुम्हारी धारणाएं बहुत कुंठित और गंदी है मंदिरों का असलील होने से कोई लेना देना नहीं अगर गांधी को भी अश्लील दिखाई पड़ते तो सिर्फ गांधी के मन की खबर देते मंदिरों का कुछ लेना देना नहीं जिन्होंने मंदिर बनाए थे बड़े पूजा के भाव से बनाए थे और उनके पीछे बड़ा राज था खजुराहो की एक एक मूर्ति पर ध्यान करने से तुम्हारे मन की काम वासना छीन हो जाती हाँ ऐसे ही तुम देखने वाले की तरह पहुंच गए देखने वालों के लिए वो मंदिर बनाए ना गए थे कि दिन भर के लिए गए पूरे खजुराहो के तीस बत्तीस मंदिर देख डाले बैठे अपने बस में और लौट आए तो तुम्हें तो वो और ज़्यादा परेशान कर जाएंगे तुम्हारे भीतर वासना को जगा देंगे वो मंदिर थे ध्यानियों के लिए वो सभी के लिए उपलब्ध न थे वो उनके लिए थे जिनको गुरु कहता कि जाओ और मंदिर की इन इन प्रतिमाओं पर इन इन मुद्राओं पर बैठ चित्त को एकाग्र करो जिस व्यक्ति के मन में काम वासना की जो व्यक्ति बहुत प्रबल होती उसी तरह की प्रतिमा पर उसे ध्यान करने भेजा जाता है। उस प्रतिमा पर ध्यान करते करते करते करते जो उसके भीतर अचेतन में दबा है वो उभर के चेतन में आ जाता सारा मनोविश्लेषण इतना ही है कि जो तुम्हारे भीतर दबा है वो उभर के बाहर आ जाए उसी का प्रतिबिंब सामने बनाया गया था इसलिए खजुराहो में ऐसी प्रतिमाएं भी हैं कि जो भरोसे के योग्य नहीं विचारक जिनको कुछ पता नहीं है तंत्र का वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ही अनर्गल है ऐसा तो होता ही नहीं जैसे सिर शासन करते हुए दो तो स्त्री पुरुष संभोग कर रहे हैं ऐसा कहीं होता है ये कोई आसन है ये कोई ढंग है किसके लिए ये बनाया गया होगा ऐसा होता नहीं लेकिन इस तरह के स्वप्न होते ऐसा वस्तुता नहीं होता लेकिन इस तरह के विकार मन में होते तुमने स्वप्न में तो इस, इस तरह की मुद्राएं ली हैं कामवासना की जो कि तुम यथार्थ में पूरा ना कर सकोगे खजुराहो के मंदिर पर तुम्हारा एक एक स्वप्न खुदा है मैंने एक एक मूर्ति बहुत गौर से देखी है और मैंने पाया कि खजुराहो में जो है उससे ज्यादा मनुष्य के सपनों में कभी भी नहीं हुआ मनुष्य के सपनों में जो भी हुआ है उस सबके प्रतीक खजुराहों की मूर्तियों में खुदे तो वो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर छिपे हुए वासनाओं को विकृतियों को बाहर लाने के उपाय तो गांधी ने कहा इनको दबा दो इनको मिट्टी में ढांक दो तो। कभी किसी विशेष व्यक्ति को दिखाना हो कोई सम्राट आए कोई राष्ट्रपति आए तो मिट्टी हटवा दी साफ़ करवा दिया अन्यथा आम जनता को देखने की बात नहीं जैसे कि राष्ट्रपति आम जनता नहीं आम जनता से भी आम गए बीतों से गए बीते क्योंकि नेता होने के लिए अनुयायियों से भी बदतर होना जरूरी है नहीं तो तुमको नेता कौन बनाएगा रविंद्रनाथ ने विरोध किया कि इस तरह की कल्पना मत बांधी जाए यह मंदिर ढांके ना जाए हालांकि उनके बचाव का कारण भी दूसरा था वो भी ज्ञानपूर्ण नहीं था बहुत उनका कारण यह था कि प्रतिमाएं बहुत सुंदर हैं अनूठी हैं सौंदर्य के प्रतीक हैं इनको मिट्टी में न दबाया जाए दबाने वाला भी गलत था बचाने वाला भी गलत था क्योंकि न तो इन प्रतिमाओं का सौंदर्य से कुछ लेना देना है न इन प्रतिमाओं का असलिलता से कुछ लेना देना है न तो ये लोगों के लिए सौंदर्य भाव जन्मे इसलिए बनाई गई थी और न इसलिए बनाई गई थी कि लोगों में अश्लीलता जन्मे ये तो बनाई गई थी तंत्र की विधियों की तरह ताकि लोग काम वासना से मुक्त हो जाए लेकिन दोनों की शुभिक्षा है फिर शास्त्र में जुड़ना शुरू होता है शुभिक्षु लोग हेर फेर करते हैं बदलाहट करते हैं कुछ जोड़ते हैं कुछ घटाते हैं विकृति इकट्ठी होती चली जाती तो धर्म शास्त्र में सभी कुछ धर्म नहीं है अगर धर्म शास्त्रों में एक प्रतिशत धर्म भी मिल जाए तो बड़ी असंभव घटना है क्योंकि कितने हजारों साल से कितने हजारों लोगों ने जोड़ा है उसका आज हिसाब लगाना मुश्किल है ऐसा ही समझो कि जैसे गंगा निकलती है गंगोत्री में तो जरा सा झरना निकलता है फिर तुम उसी गंगा को देखो सागर में गिरते वक्त कैसी विराट हो जाती ये इतनी विराट गंगा नहीं हो गई है इसमें जो करोड़ों करोड़ों झरने आके मिल गए हैं दूसरी नदियां मिल गई हैं नाले मिल गए हैं नालियां मिल गई उन सबका परिणाम है अगर वेद का मूल खोजा जाए तो गंगोत्री में मिलेगा जरा सा झरना होगा लेकिन शुद्ध स्फटिक होगा इसलिए तो गंगोत्री की यात्रा का मूल्य है वो प्रतीक यात्रा है कोई गंगोत्री जाने की जरूरत नहीं लेकिन जब भी किसी शास्त्र में उतरना हो तो गंगोत्री की यात्रा करना खोजना मूल को लेकिन उस मूल को तुम खोजोगे कैसे पहचानोगे कैसे अगर तुम्हें अगर अपना मूल मिल जाए तो पहचान लोगे नहीं तो ना पहचान सकोगे जिसने स्वयं के शास्त्र को पढ़ लिया उसके लिए ही शास्त्र सुगम होता है वही शास्त्र में देख पाता है कितना शास्त्र है कितना अशास्त्र है, कितना धर्म है कितना अधर्म है और कोई उपाय भी नहीं और कोई कसौटी भी नहीं इसलिए निश्चित प्रश्न ठीक है धर्म ग्रंथों में भी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जिनमें मांग है। और मांग का तो प्रार्थना से कोई भी संबंध नहीं हो सकता इसलिए जहां जहां मांग हो समझना कि मांगने वालों ने जोड़ दिया है ज्ञानी मांगता नहीं ज्ञानी धन्यवाद देता है इतना मिला ही हुआ है पहले से ही कि अब और क्या मांगना है मांगने को कुछ बचा ही नहीं जो दिया है वो इतना अनंत है कि उसमें मांग के और जोड़ने का सवाल नहीं बिन मांगे इतना मिला है कि अब मांग के और अपनी दीनता प्रकट करनी अपनी मूलता प्रकट करनी कबीर ने कहा है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून मांग मांगे तो रोटी भी नहीं मिलती आटा भी नहीं मिलता और बिना मांगे मोतियों की वर्षा होती ये प्रार्थना के लिए कहा है मांगोगे कुछ न पाओगे क्योंकि तुम तो मांगोगे भी कचरा ही मांगोगे क्या कि दो साल और जिंदा रह जाएं कि जरा लड़की का विवाह हो जाए मांगोगे क्या कि तीन लड़कियां हैं एक लड़का और हो जाए मांगोगे क्या कि इंस्पेक्टर हैं जरा और ऊपर चले जाएं स्कूल में मास्टर हैं हेड मास्टर हो जाए मांगोगे क्या एक रुपए के दो रुपए हो जाए तुम्हारी मांग भी तो तुम्हारी ही मांग होगी तुम मांगोगे भी तो छुद्र नहीं प्रार्थना मांग नहीं प्रार्थना चुप हो जाना है प्रार्थना उसके द्वार पर अहोभाव से सिर को झुका देना है उसे धन्यवाद देना है कि तूने बिना मांगे इतना दिया और हम धन्यवाद देने के योग्य भी नहीं हम किस मुंह से तुझे धन्यवाद दें हमारी उतनी भी तो कोई अर्जित संपदा नहीं है। हम बस आनंद से नाच सकें यही तेरी प्रार्थना हो सकती है और बिन मांगे मोती मिले और तब तुम्हारे चारों तरफ और भी मोतियों की वर्षा होने लगेगी तुम्हारी धन भाव तुम्हारा अहो भाव और बढ़ता जाएगा निश्चित ही मांगना बुरा है तब सवाल उठ सकता है कि क्या प्रभु से प्रकाश और प्रज्ञा मांगना भी अनुचित है मांगना ही अनुचित है क्या तुम मांगते हो यह बड़ा सवाल नहीं अगर तुम जागोगे तो पाओगे प्रज्ञा तो दी हुई है प्रकाश तो उपलब्ध है तुम आंख बंद किए बैठे हो आंख भी है प्रकाश भी है तुम आंख बंद किए बैठे हो प्रार्थना कर रहे थे प्रभु प्रकाश तो अगर प्रभु तुम्हारी प्रार्थना सुनता होगा तो उसका सिर अभी तक खराब हो गया होगा क्या तुम और चाहते क्या हो प्रकाश है आंख है आंख खोलते नहीं हाथ जोड़े बैठे कि प्रभु प्रकाश दो और क्या चाहिए और अगर आंख ऐसी दे दी जाए कि बंद ना हो सके तो भी कष्ट पाओगे क्योंकि तब प्रकाश अतिशय हो जाएगा विश्राम भी चाहिए इसलिए पलक है आंख पर कि जब चाहो बंद करो और अंधेरे का आनंद लो जब चाहो खोलो प्रकाश का आनंद लो क्योंकि अगर प्रकाश ही प्रकाश हो जाए तो तुम प्रार्थना करने लगो कि हे परमात्मा अंधेरा दो क्योंकि प्रकाश जरा ज्यादा हुआ जा रहा है अब ये सहा नहीं जाता इसलिए ऐसी आंख दी है तुम्हें स्वतंत्रता दी है कि चाहो तो खोलो चाहो तो बंद करो आंख का मतलब ही इतना है कि वो तुम्हारी स्वतंत्रता है जो तुम मांगते हो वो सब मौजूद है वो तुम्हारे मांगने के पहले तुम्हारे भीतर छिपा दिया गया है अब तुम व्यर्थ शोरगुल मत मचाओ तुम जरा शांत होकर बैठो और अनुभव करो क्या तुम्हें मिला है इसलिए मैं कहता हूं तुम जरा पहले ये खोज लो कि क्या क्या तुम्हें मिला ही हुआ है छोड़ो परमात्मा की भी फिक्र थोड़ी देर को अपने भीतरी जरा देखो कि क्या क्या मुझे मिला है तुम धीरे धीरे पाओगे कि यहाँ तो कुछ भी कमी नहीं सभी पाया हुआ है उस दिन तुम्हारे मन से एक भाव उठेगा तुम झुकोगे प्रार्थना में तुम कहोगे धन्यवाद तेरा मांगा नहीं और तूने दिया बिन मांगे दिया और जो मांग मिले उसमें मिलने का मजा भी चला जाता है उसमें देने वाले का भी गौरव नहीं लेने वाले का भी गौरव नहीं जो बिन मांगे मिल जाए मांगने वाले को पता भी ना चले कि कब मैंने मांगा था और मिल जाए वही गरिमापूर्ण है इसलिए परमात्मा ने तुम्हें बिना खबर दिए दिया है अब तुम्हारा काम कुल इतना है कि जरा खोज लो, वीणा तुम्हारे सामने रखी है अंगुलियां तुम्हारी तैयार है जरा तारों को छेड़ो अब तुम कहते हो परमात्मा संगीत दे वीणा रखी है हाथ रखे बैठे वीणा ही तो हो सकता है तकिया लगाए हो वीणा पर ही सिर टेके बैठे हे परमात्मा संगीत दे थोड़ा छेड़ो थोड़ा खोजो जिसने तुम्हें संगीत की आकांक्षा दी है उसने संगीत का उपाय भी दे ही दिया होगा इससे एक बुनियादी बात कहता हूं जिसने तुम्हें प्यास दी है उसने पानी पहले दे दिया होगा न था प्यास का क्या मतलब था तुम्हें तड़फाना है वो कोई दुष्ट प्रकृति का कोई दुखवादी है अस्तित्व कोई सेडिस्ट है कि तुम्हें सताना है कि प्यास दे दी और पानी नहीं दिया भूखती है तो भोजन है अगर यह ख्याल दिया है कि प्रज्ञा मिलनी चाहिए तो प्रज्ञा दी ही होगी अगर आनंद पाने की आकांक्षा दी है तो आनंद दिया ही होगा इसके पहले की आकांक्षा है उसके पहले उससे भी पहले तुम्हें संपदा दे दी गई है मैं तुमसे मांगने को नहीं कहता मैं तुमसे जागने को कहता हूं ताकि तुम्हारे जीवन में प्रार्थना का जन्म हो सके कुछ भी मत मांगना सब मांग भूलोगी मांगोगे पछताओगे क्योंकि मांगने में गलती हो गई शुरू में ही दिया ही हुआ था उसी को मांगने बैठ गए इस व्यर्थ की यात्रा से बचो